शांति शांति ही ओम। हम वेदोक्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं और वेद के व्याख्यान के रूप में वैदिक विचारों को प्रकाशित करने के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसके अंदर जो धर्म है वो कैसे वेदोक्त है क्योंकि वेद स्वाभाविक सहज प्राकृतिक जो ज्ञान है जो शाश्वत ज्ञान है उससे जुड़ी हुई चीज़ है और उसी शाश्वत सदा रहने वाली बातों के बारे में जब हम कोई बात कहते हैं उसका निर्णय करते हैं तो वो निर्णय हमारा धर्म होता है तो हमने देखा था कि एक व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए जिन दस बातों की मनु ने आवश्यकता बताई है धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षण हमने इसमें धृति पर चर्चा की क्षमा पर चर्चा की दम पर चर्चा की अस्तेय पर चर्चा की और पवित्रता पर शुचता पर, पर चर्चा की उस क्रम में धृति क्षमा दम स्थेय शौच इतनी चर्चा के बाद जो शब्द आता है उसका नाम है इंद्रिय निग्रह यह इंद्रिय निग्रह दो शब्दों से बना हुआ है एक शब्द है इंद्रिय और एक शब्द है निग्रह इंद्रिय तो हम अपने शरीर के जो अवयव हैं साधन हैं उनको देते हैं और निग्रह रोकने को कहते हैं यहाँ यदि शब्दों के अर्थों को हम भली प्रकार समझ लें तो जो कहने वाला है उसका भाव बहुत आसानी से पकड़ में आ सकता है जैसे इंद्रिय शब्द का सामान्य अर्थ है हाथ है पैर है आंख नाक है कान है ये इंद्रियाँ हमारे पास दो तरह की हैं एक ज्ञानेन्द्रिया हैं और एक कर्मेंद्रिया जो जिनसे हमको संवेदनाएं मिलती हैं संवेदनाएं प्राप्त होती हैं आँख नाक कान त्वचा रसना ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं और जो शरीर के और कामों को करने वाले हैं हाथ पैर ये सब कर्मेंद्रियां हैं लेकिन एक मोटी बात यह है कि इनको इंद्रिय कहते ही क्यों हैं वो इस शब्द का जो विग्रह या व्युत्पत्ति है उसको से पता लग जाता है वो क्या है व्याकरण में इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम कहा है इंद्रिय शब्द जो बना है वो इसलिए बना है कि वो इंद्र को बताता है इंद्र की पहचान है इंद्र का साधन है इंद्र के द्वारा है इसलिए इंद्रिय है तो ये हाथ जो है ये इंद्रिय तो है लेकिन ये क्या है ये साधन है हाथ को स्वयं किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता होती है तो मैं हाथ का उपयोग करता हूँ तो मेरे साधन के रूप में मैं हाथ को जानता हूँ मेरे साधन के रूप में मेरे पैर को जानता हूँ मेरे आँख नाक कान को जानता हूँ तो ये कहता है कि ये जो इंद्रिय शब्द बना है ये इंद्र की वस्तु है इसलिए इसे इंद्र कह इंद्रिय कहते हैं ये इंद्र का साधन उपयोग है इसलिए इंद्रिय कहते हैं और इससे वो पहचाना जाता है ये जिस समय काम करना बंद कर देता है तो पता लगता है वो नहीं है और जब काम करता हुआ दिखता है तो भले ही वो हमें आंखों से दिखता नहीं है लेकिन उसके लिए काम हो रहा है और ये साधन उसके लिए काम करते हैं इसलिए वो है ये उसकी पहचान है इसलिए ये ये साधन जो हैं इनको इंद्रियां कहते हैं और निग्रह रोकने को कहते हैं जैसे पहले बताया था कि हम शरीर से रुकते हैं या मन से रुकते हैं हम जब हाथ पैर आँख नाक को रोक कर रखते हैं तो इसको इंद्रिय निग्रह नहीं कहते इसके लिए जैसा पहले बताया कि ये तो पाखंड है मिथ्याचार है यस्तु इंद्रियाणी संयम्य यह आस्ते मनसास्मरण। हमारा मन तो उसी वस्तु में लगा हुआ है और हाथ पैर आँख बांध के बैठे हुए हैं ये मिथ्याचार कहलाता है यहाँ इंद्रिय निग्रह क्या हमारे अंदर उस तरह के भाव ही पैदा ना हो और ये हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म है इंद्रियों का निग्रह धार्मिकता की अनिवार्यता है अर्थात हम अपने आँख नाक कान हाथ पैर का दुरुपयोग न करें हमको हमको किसी को थप्पड़ मार दिया किसी को धक्का दे दिया किसी को अपशब्द बोल दिया किसी पर कु डाल दी कहता है कि ये जो है अधार्मिकता का कारण है अधार्मिकता जो है मूल रूप से अराजकता को पैदा करती है अधार्मिकता का मतलब होता है मैं किसी नियम को मानने से इनकार करता हूं अधार्मिकता का मतलब होता है मेरे लिए कोई मर्यादा नहीं है अर्थात जो व्यवस्था है वो मुझे स्वीकार्य नहीं है तो व्यवस्था मुझे स्वीकार्य नहीं है यह कहना अधार्मिकता है और व्यवस्था को मर्यादा को स्वीकार करना यह धार्मिकता है तो इंद्रिय निग्रह हमारे व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच में बहुत बड़ा एक मानदंड है अर्थात हमारी इंद्रियों से हम क्या करें और क्या न करें इसका हमें बोध होना चाहिए हमें वाणी की स्वतंत्रता है लेकिन ये स्वतंत्रता किसी के लाभ के लिए तो ठीक है लेकिन ये स्वतंत्रता किसी को हानि पहुंचाती है किसी का नुकसान करती है तो ये स्वतंत्रता स्वीकार्य नहीं होती क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं और एक की स्वतंत्रता दूसरे के लिए बाधक बन जाए तो उसकी स्वतंत्रता का हनन होना अधर्म है स्वतंत्रता मेरी भी रहे और स्वतंत्रता उसकी भी रहे तो वो जो सीमा रेखा है उसे हम मर्यादा कहते हैं व्यवस्था कहते हैं नियम कहते हैं तो वो जो नियम है उसी का दूसरा नाम धर्म है अर्थात आप सीमा का उल्लंघन करते हैं तो अधर्म हो जाता है आज अब राज्य में देश में सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आप दूसरे के क्षेत्र में चले जाते हैं तब आप इसे आक्रमण कहते हैं इसको नियम का तोड़ना कहते हैं इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ता है तो वैसे ही हमारे मन में हमारे भाव जो हैं उनके अनुसार इंद्रियां चलती हैं मन इंद्रियों को चलाने वाला है तो जब मन इंद्रियों को चलाने वाला है तो इंद्रियां चलती रहती हैं तो चलना उनका स्वाभाविक है वो प्राकृतिक हैं तो प्रकृति की वस्तुओं के प्रति उनका सहज आकर्षण है उनमें मिलना उनका स्वभाव है ऐसी स्थिति में वो मिलें कहां तक उचित है वहां तक तो वो मिलें लेकिन जहाँ अनुचित है वहां से उसको हटा देना रोकना हम कभी कभी यह सोचते हैं जो हो रहा है वो होने दो गलत हो जाता है तो उसको रोकना है रोकना तो है लेकिन कहां रोकना है यह धर्म है कब रोकना है यह धर्म है कैसे रोकना है यह धर्म है तो हम अपने मन को कब कहां कैसे रोकें? ये जब हमें बताया सिखाया जाता है तब तो हम धार्मिक बनते हैं हम जब किसी से नम्रता के साथ बोलते हैं जब हम किसी से सम्मान के साथ बोलते हैं जब हम किसी के हित के लिए बोलते हैं तो हम धार्मिक हैं किसी के साथ कठोरता से क्रूरता से हिंसा के भाव से बोलते हैं तो हम धार्मिक नहीं हो इसलिए धर्म के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का कितना महत्व है तो ये बात व्यवहार के द्वारा ही समझ में आती है केवल शब्दों को कहने से समझ में नहीं आती जो मनुष्य समाज में इंद्रिय निग्रह नहीं करता या नहीं कर सकता लोग उसे दुष्ट कहते हैं पाखंडी कहते हैं लंपट कहते हैं जो जो इंद्रियों से व्यवहार बुरा करता है वो सब उसके विशेषण बन जाते हैं इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य इस संसार में धार्मिक रहना चाहता है तो उसको इंद्रिय निग्रह करना ही होगा इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही होगा उसे अपने ऊपर अनुशासन करना आना ही होगा तो ये हमारे बहुत सारे जो साधन हैं शरीर के उन इंद्रिय निग्रहों से दो काम होते हैं एक काम तो ये होता है कि उससे दूसरे की हानि हम नहीं करते जब दूसरे की हानि नहीं करते नहीं करनी चाहिए लेकिन इन इंद्रियों को रोकने से अपनी हानि भी होने से बच जाती है जब हम जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं तो वहाँ हमें चोट लग सकती है वहाँ हमारा अपमान हो सकता है वहाँ हमें दुख हो दिया जा सकता है इसलिए हर परिस्थिति में हमें उसे वहाँ से रोकना चाहिए तो ये रोके बिना कोई भी श्रेष्ठ काम नहीं तो मनु महाराज ने इसे इंद्रिय निग्रह को केवल धर्म का ही नहीं बल्कि परलोक का साधन भी बताया है क्योंकि इंद्रियों में केवल ये इंद्रियां नहीं आती उसके साथ मन आता है और यदि हम मन को रोकने में समर्थ हो जाएं क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे हमारे निग्रह में नहीं आने वाली वस्तु है जो हमारे अधिकार और बंधन से परे की वस्तु है वो वास्तव में तो हमारा मन है और मनोनिग्रह मन पर नियंत्रण करना जो सबसे कठिन काम है तो इस कठिन काम को करने किए बिना धर्म बनता नहीं है धर्म होता नहीं है तो ये कहता है कि मन को नियंत्रित कीजिए तो मन को नियंत्रित करना तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है सब कुछ अपने वश में हो जाता है यदि मन वश में हो जाता है तो जो चीज वश में है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं जो वस्तु हमारे वश में नहीं है उससे हम सही काम समय पर काम नहीं ले सकते हमारी गाड़ी है हमारे पास है हमारे नियंत्रण में है हम जब उचित समझते हैं तब जा सकते हैं समय पर निकल सकते हैं लेकिन यदि कोई हमारे पास गाड़ी नहीं है हम दूसरे पर निर्भर करते हैं तो वो समय पर आए या न आए ये उसके हाथ में होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है इसलिए जो वस्तु हमारे नियंत्रण में आ जाती है उससे हम यथोचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वस्तु का सदुपयोग हो सकता है दुरुपयोग हो सकता है अनुपयोग भी हो सकता है तो वो जो उपयोग है वो ठीक हो क्योंकि इंद्रियों से ये निर्धारित नहीं है कि कितना उपयोग लेना है इंद्रियां तो इतना उपयोग ले सकती हैं कि वो नष्ट भी हो जाए तो उपयोग पूरा न हो मन के लिए कहा गया है न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्य हविषा कृष्ण वर्तमे व भूये व भी वर्धते हम मन पर यदि नियंत्रण नहीं करते तो मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती मन की भावना समाप्त नहीं होती प्राप्त करने के लिए उसकी संतुष्टि नहीं होती वो क्या करता है कि उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए बढ़ती जाती हैं क्यों उसके लिए उदाहरण दिया है जैसे अग्नि में आप घी डालते जाएं, अग्नि में लकड़ियां लगाते जाए और आप ये सोचें कि अग्नि शांत हो जाएगा अग्नि बुझ जाएगी ऐसा तो नहीं हो पाएगा वो अग्नि तो जितनी आप समिधा लगाएंगे जितनी आप घी सामग्री डालेंगे जितने आप उसमें जलने वाले पदार्थ डालेंगे अग्नि उतनी ही उतनी बढ़ती चली जाएगी तो वही स्थिति हमारे मन की आग की है इस मनोग्नि में जितनी आहूतियाँ डाली जाएंगी वो इस अग्नि को और और अधिक बढ़ाते ही चली जाएंगी निग्रह की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती यदि इंद्रियाँ किसी स्थान पर जाकर अपने आप रुक जाती तो इंद्रियाँ अपने आप नहीं रुकती क्यों अपने आप रुकने में उनका सामर्थ्य नहीं है एक तो वो चेतन नहीं है और वो अपनी आवश्यकता के लिए नहीं गए हैं तो वो चीज़ जो अपने लुढ़कती रहती है तो लुढ़कने वाली चीज़ को कोई रोकने वाला ही रोक सकता है वो वस्तु अपने आप नहीं रुकती कोई रुकावट ना मिले कोई बाधा ना मिले कोई पीछे से उसको खेचे नहीं कोई बीच में पकड़े नहीं तो वो वस्तु कैसे रुक सकती है वैसे ही हमारी इंद्रियां भी हैं हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं विषय की ओर बढ़ती रहती हैं उन विषयों की ओर बढ़ती हुई इंद्रियों को रोकने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है इसलिए यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि धर्म का जो लक्षण है उसमें मनोनिग्रह को ध्यान देना हो अर्थात बिना नियंत्रण किए इंद्रियों का बिना निग्रह किए बिना उनको रोके आप धार्मिक नहीं बन सकते इंद्रियों का निग्रह धार्मिक होने के लिए बहुत आवश्यक है तो यहाँ पर वो निग्रह कैसे होगा मन के द्वारा होगा विचार के द्वारा होगा तो वो निग्रह सार्थक होगा बलपूर्वक यदि किया गया तो रुकेगा नहीं इसलिए हमारे कहा है कि बलपूर्वक मन को करने से रोकने से उसके अंदर इच्छा तीव्र हो जाती है वो रुकना नहीं चाहता है लेकिन यदि उसको आप समझाते हैं आप उसको ज्ञानपूर्वक रोकते हैं तो आपका रोकना हो सकता है आपकी इंद्रियाँ रुक सकती हैं लेकिन मन के द्वारा रोकी जानी चाहिए इसलिए इंद्रिय निग्रह के लिए मन को ज्ञानवान बनाना मन में समझ पैदा करना और मन को अपने वश में रखना ये इंद्रिय निग्रह के लिए अनिवार्य है ऐसा करने पर हम अपने आप को समाज में स्वेच्छाचारिता से बलपूर्वक दूसरे का अपकार करने से बलपूर्वक दूसरे का अपमान करने से बलपूर्वक दूसरे का नुकसान करने से अपने को बचा सकते हैं और धार्मिक बन सकते हैं ओ शांति शांति शांति शामा शांति ओ शांति शां